सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल श्रोताओं आइए आज सुनते हैं तपन भट्ट की लिखी झलकी मेरी बेटी की शादी हेलो क्या ये घर है जी अ, अ, क्या मतलब आ, मेरा मतलब है ये मालिक राम जी का घर है हाँ क्यों आप कौन बोल रही हैं जी मैं उनकी लड़की बोल रही हूँ ऊन की लड़की ये ऊन कौन है ओहो उनकी मतलब मालिक राम जी की लड़की अरे सुना तो है आपके पिताजी आपकी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं हाँ तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ शटभ कौन हो तुम आप सोच रहे मैं बाद में फोन करता हूँ मगर मेरी एक शर्त है <laughs> uh, क्या uh, ओ दहेज में तुम्हारी मम्मी चाहिए शटप फोन रखो चुपचाप अना लेडीज फर्स्ट पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। शर्मिले और शर्मिले ये मालकिन मैं बहुत दुखी हूँ शर्मिले मैं भी बहुत दुखी हूँ मालकिन <laughs> तू क्यों है जगह जगह बहुत दुखती है मैं उस दुख की बात नहीं कर रही तो मैं शादी करना चाहती हूँ मैं तैयार हूँ मैं तेरी बात नहीं कर रही तो मैं किसी से प्यार करती हूँ मैं क्या करूँ मालिक से कही है? वो खुद भी आपकी शादी करना चाहते हैं पर उन्हें अमीर लड़का चाहिए मैं गरीब लड़की ऐसी मोहब्बत करती हूँ जरूरत क्या थी गरीब ऐसी मोहब्बत करने की? की थोड़ी मैंने मोहब्बत अपने आप हो जाती है तोहफी मुझसे क्यों नहीं हुई शर्मिले मैं परेशान हूँ और तू मजाक कर रहा है यही होता है क्या गरीब की मोहब्बत को मजाक समझा जाता शर्मिले आपने बहुत देर कर दी मालिक अब तो मालिक ने अखबार में विज्ञापन भी दे दिया होगा कौन सा विज्ञापन आपकी शादी का विज्ञापन ये तो क्या कह रहा है शर्मिले मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं अगर मेरी शादी कहीं और हो गयी तो वो मर जाएगा कौन मेरा आशिक क्या कह रही हूँ हाँ शर्मिले हाँ तू तो कुछ कर तू तो उसकी मदद कर क्या करूँ क्रियाक्रम का सामान लाओ शर्मिले तुम तो मरने वाले की और क्या मदद कर सकता हूँ अरे वो ना मरे ऐसी तरकीब बता आप उसे लेकर भाग जाओ। पिताजी जान से मार देंगे मुझे लड़का तो बच जाएगा ना लेकिन मैं तो मर जाऊंगी ना मैं आपकी जुदाई से लूँगा माल की शर्मिले अगर तुझे कुछ बताना है तो पता नहीं तो मैं भी अपने आशिक के साथ आत्महत्या कर लूँगी पिताजी मेरी शादी विज्ञापन ऐसी विज्ञापन अच्छा किसका लड़का है मालकिन विज्ञापन कोई लड़का नहीं है मालकिन ने अखबार में विज्ञापन दिया है कि हमें हमारी लड़की के लिए लड़का चाहिए देखना अब लाइन लग जाएगी अरे अरे, अरे बेटी तू रो बंद मैं भी देखती हूँ तेरी शादी तेरे पिता विज्ञापन से कैसे कराते हैं छोटी मालकिन अब मैं भी आपके साथ हूँ आप बाहर जाइए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए क्या <laughs> कान इधर लाइए अब देखता हूँ कि आपकी शादी और किसी से कैसे होती है कितना अच्छा है कौन मैं में अखबार में छपा हुआ ये विज्ञापन देखो भगवान अपना विज्ञापन देखो अरे बाप रे कार उल्टी हो गई कार उल्टी नहीं हुई है अखबार उल्टा पकड़ रखा है तुमने सीधा पकड़ो सेल वाह साड़ियों की सेल सुनो जी साड़ियों की सेल लगी है तुमको सेल के बारे में पढ़ने के लिए किसने कहा है? विज्ञापन पढ़ो तमाज चाहिए हमें हमारी सुंदर लड़की के लिए सुअर चाहिए सुअर चाहिए हाँ यही तो लिखा है देवी जी सुअर नहीं सुवर चाहिए सुअर यानी सुयोग्य आगे पढ़ो लड़के की उम्र पच्चीस वर्ष बी पास स्वयं मिले अमीर हो तीए की बैठक चार बजे हा? पी, पीए की हाँ यही तो लिखा है अरे मेरी माँ ये दूसरा विज्ञापन है एक ऊपर और दूसरा नीचे है मिले, तुम मैं पढ़ सकता हूं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता है? क्या हाँ? अभी मगर ये सब कागज में लिख कर तो तू नहीं दिया था लिखना आता है पढ़ना नहीं आता क्या बकवा गरीबी ने पढ़ने ही नहीं दिया सिर्फ लिखा ही लिखा है अरे भाई घर में कोई है नमस्कार मालिकराम जी नमस्कार अबे मालिकराम ये नहीं है ये उनकी धर्मपत्नी है ओह मैं चश्मा लगाना क्यों भूल जाता हूँ ये तो स्त्रीलिंग मालिक है मालिकराम जी किधर है मालिकराम मैं हूँ ये घर आप ही का है ना हाँ ये घर मेरा ही है आप यही रहते हैं ना अरे हाँ मैं यही रहता हूँ मालिक जी कहाँ हैं अरे मैं हूँ ना मालिकराम यार अच्छा आप वही मालिकराम राम है जो यहाँ रहते हैं नहीं नहीं मैं तो दूसरा मालिकराम राम हूँ तो वो वाले मालिकराम जी किधर है अरे मैं मैं ही वो मालिकराम राम हूँ आप तो कह रहे कि आप दूसरे हो अरे यार इस घर में एक ही मालिकराम रहता है वो मैं हूँ तो दूसरे मालिक जी कहा रहते है दूसरा मालिक कोई नहीं है वो गए बाहर चल चल बाहर निकल यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है तू कौन है मैं आशिक हूँ तो ये कोई गार्डन है नहीं मुझे मालिकराम जी से बात करनी है ना अरे तो करना यार। है यार मालिक मालिकराम जी तेरे सामने खड़ा हूँ ना मैं मैं मैं ही मालिकराम राम हूँ आप वो ही मालिक राम जो इस घर में रहते हैं मेरे बाप मैं वही मालिक राम हूं। मैं कोई दूसरा नहीं हूँ तब तुम तो मुझे आप ही से बात करनी है क्या बात करनी है आप जी कहना मत हाँ नहीं कहूँगा प्रोमिस हाँ प्रोमिस वादा अरे हाँ वादा आपने कह दिया तो अरे नहीं कहूंगा मैं कर रहा हूं। तो बाप, मैं किसी से नहीं कहूँगा आप भी मत कहिएगा माता जी नहीं कहूँगी आपने कह दिया तो मैं मर जाऊंगा कह तो सही मैं कह रहा हूँ ना अरे हाँ कहो कह दू अरे कौन सा जन्म का बदला ले रहा है यार मुझे आशीर्वाद दो क्यों आज मेरी शादी है किस लड़की से बधाई हो आप नाराज तो नहीं है ना अरे मैं क्यों नाराज आज मैं भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ तो तो अच्छा, सुनिए कितना अच्छा लड़का है अपनी बेटी के लिए ठीक रहता शब ऐसे टूं पता नहीं कितने आते हैं अपनी बेटी के लिए अब मैं अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार से करूंगा बस आते ही होंगे राजकुमार की की नौखेस कली मेरी रूह परवर लैला लैला लैला तुम इस जमाने की हो और मैं आज का कैस हूँ और तू कौन है, है, मैं, मैं है क्यों आया या? मैं अपने घर वालों से लड़कर आया हूँ बड़ी दूर ऐसी मैं चल कर आया हूँ दिल में है अरमा ब्याह का आज का अखबार में पढ़कर आया हूँ कौन सी स्टाइल में बात करता है आप बाहर निकलिए छेला क्यों भाई तुम तो जानते हो मेरी बेटी कितनी फास्ट है और ये धीमी गति का समाचार पता नहीं क्या भाषा बोलता है माना नया जमाना है मगर ये स्टाइल बड़ा पुराना है भाई मेरी बेटी के साथ इसकी नहीं निभ सकती मेरी बेटी इससे कहेगी क्यूँ जी आप पिक्चर चले तो कहेगा तैयार होकर आओ श्रृंगार कर कर आओ हम चलेंगे सिनेमा में खुद को संवार कर आओ और उधर हाल में आएगा दी एंड भैया वो चिड़ा लिया हमें अब अपना ही कुछ बता आ, वो वो क्या है ना मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ अबे मेरी खुद की शादी नहीं हुई अभी हमारे मालिक की लड़की है आप हैं कौन भाई आ, मैं कलाकार हूँ क्या करते हैं नाटक लिखता हूँ नाटक हाँ। किसके लिए रेडियो के लिए चल बाहर चल क्यूँ अब पप्पर क्यूँ विज्ञापन पढ़ा था हाँ उसमें लिखा है अमीर लड़के चाहिए और तुम अगर ये रिश्तेदारी नहीं हमारी रहेगी तो तुम्हारी लड़की जीवन में कुमारी रहेगी चल निकल ऐसे शादी करेगा मेरी बेटी ऐसी हाँ, अच्छा ये भाग गया कहाँ है मरीज हमें बताओ मरीज कोई अस्पताल है कौन है आप हम डॉक्टर हैं सुबह सात बजे उठते हैं और उठते ही अखबार पढ़ते हैं अरे भाई आज भी हमने अखबार पढ़ा था अरे ठीक है ठीक है तुम सात बजे उठकर अखबार पढ़ो या कुएं में पढ़ो आने का मतलब पूरी बात तो सुनो अखबार में हमने विज्ञापन पढ़ा था की यहाँ एक कन्या को भर चाहिए इसीलिए हम यहाँ पर आए अच्छा तो आप लड़की देखने आए है जी नहीं हम उनकी मम्मी को देखने आए क्या मतलब अरे भाई जब विज्ञापन उन लड़की के लिए दिया है तो लड़की देखने आएंगे ना हाँ ठीक है ठीक है तुम जबरोजी बीच में बोलती रहती हो आओ बैठो बैठो आ, हम बैठते नहीं हैं खड़े ही रहते हैं है? क्यों बैठने से आदमी सुस्त हो जाता है और ये बात एक महान इंसान ने कही है अच्छा किसने सर डॉक्टर चंचल वेरी गुड वर, कौन है वो हम खुद हम हर काम खड़े खड़े करते हैं हमेशा खड़े रहते हैं आप सोते भी खड़े खड़े हो कैसे हम पलंग खड़ा करके उसके सहारे सोते हैं वेरी गुड वेरी गुड बहुत मेहनती है आप डॉक्टर साहब आप कमाते कितना है कोई नहीं। हमारी दौलत का अंदाजा इस बात से भी लगाओ कि हम घर के बाहर सड़क पर रहते हैं घर के बाहर सड़क पर रहते हैं तो क्यों? क्या घर के अंदर नोट भरे रहते हैं इतनी दौलत है आपके वा वा वा, आपकी वो मेरी बेटी अब क्यों हुई प्रणाम ससुर जी ये क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हो क्या ये तुम्हारा दामाद है अरे मगर मालिक पूछे तो सही ये डॉक्टर है भी या नहीं हाँ हाँ गुड आइडिया हाँ तो मिस्टर डॉक्टर आप बताइएगा कि आपने ये एम बी बी एस कहाँ से किया है मैंने एम बी बी एस किया ही नहीं वेरी गुड हैं ये डॉक्टर की डिग्री खरीदी है कहाँ से गफूर की दुकान से तो उसके पास हर तरह की डिग्रियां हैं दो दो हजार में मिलती है वर्जी डिग्री पुलिस तुम्हें पकड़ती नहीं एक बार एक इंस्पेक्टर आया था फिर वो भी गफूर का बनाए हुए इंस्पेक्टर था क्या बात है क्या बात है मालिक ये फर्जी है अरे तो क्या हो गया ये मेरा दामाद बनेगा यही मेरी मर्जी है पर ये ऐसा वैसा है मगर इसके पास भरपूर पैसा आया मार्किट इसके साथ दुखी रहेगी बेटा पैसा हर दुख को दूर कर देता है क्यों डॉक्टर और क्या मेरी दोनों पत्नियां भी प्रसन्न रहती है देखा है क्या आ, ए, क्या बकवास कर रहा है हाँ भाई मेरी पत्नियों ऐसी पूछ लो वो एकदम प्रसन्न है ए, चल चल चल। बाहर बाहर चल। क्या हुआ? अरे भगवान तीसरी शादी मैं, मैं तो एक भी पछता रहा हूँ क्या कहा जी नही कुछ नहीं मैं तो ऐसे मालिक मुझे तो लगता है अच्छे लोग अखबार ही नहीं पढ़ते अरे कैसे नहीं पढ़ते जरूर पढ़ते हैं आजमान हमने भी पढ़ा है मगर आप कौन है भाई मंडप कहाँ है मंडप <laughs> कौन सा मंडप विवाह स्थल वत्स जहाँ विवाह संपन्न होगा अबे किसका विवाह असी पंजाब के पुत्रद विवाह ओह अच्छा अच्छा आपकी शादी है बधाई हो बधाई हो कब है कब है? <laughs> अजी अभी हा? अभी हा, किसके साथ ओए तेरे छोरी छोरी नाल अरे लेकिन भाई लेकिन भाई वो क्या ओए तू बोला है है ओ मेरी किधर अरे देखो जजमान दुल्हा अत्यंत क्रोधित हो रहा है चा? आप शीघ्र दुल्हन को बुलाओ अरे लेकिन लेकिन लेकिन बोला बंदूक किधर है ठेरो बुलाता हूँ ये हुई ना ससुरु हमारी बात बस शर्मिला ये कौन है यार अरे कौन है ये ओए, असी डाकू छोले छोले ओए। छो, छोले छो डाकू तुम डाकू होकर शादी करोगे ओए, करेंगे क्या ओ पंडित साथ लेकर आया हूँ यार ओ पंडित ओ मंत्र फड़ ओ मंत्र फड़ यार तू ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम अरे मालिक मालिक एक डाकू एक डाकू के साथ बेटी की शादी करोगे तो मैं क्या करूँ यार अजी कुछ तो करो करो मालिक कुछ करो माली, प्रणाम प्रणाम, प्रणाम प्रणाम हाँ, ससुर जी प्रणाम ससुर जी मैं आशिक और ये मेरी लैला अच्छा अच्छा लैला अबे लेकिन ये तो मेरी बेटी है बेटी है है और किधर यार द्वितीय पिताजी मैंने शादी कर ली है कर ली है कब करी किससे करी आज ही आशिक से ऐसी हाँ? मेरी इजाजत के बगैर इजाजत तो मैंने ली थी ना सुबह याद आया तुम हाँ वो वो तुम थे गई मेरी बेटी बच गई इससे इस, इस डाकू से आप खुश है ना आ, मैं बहुत खुश हूँ मगर मैं बहुत गरीब हूँ तो क्या हुआ इसकी तरह डाकू तो नहीं होने <laughs> डाकू <laughs> डाकू तो मैं भी नहीं हूँ ऐसी अच्छा। तो कबाडी हूँ क्या कबाड़ी और मैं मैं आशिक का सेक्रेटरी मैं आशिक की लैला मैं बाराती मैं घराती बाराती घराती लेला अच्छा अच्छा इसका मतलब तुम सब एक हो ये प्रेम का मामला है मालिक प्रेम ने इसे डाकू बनाया मुझे पंडित बनाया मुझे दुल्हन बनाया मुझे दूल्हा बनाया मुझे बाराती बनाया मुझे घराती बनाया और मुझे उल्लू बनाया <laughs> <laughs> मेरी बेटी की शादी आप सुन रहे थे तपन भट्ट की लिखी झलकी इस झलकी में जिन कलाकारों की आवाजें आपने सुनी उनके नाम हैं नंदलाल शर्मा शब्बीर हुसैन भवानी सिंह अंचुला कुठारी विशाल भट्ट सर्वेश व्यास कैलाश सोनी आशीषा बोहरा और सौरभ भट्ट निर्देशक थे मुकुल गोस्वामी अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है